दोस्तों सोचिए एक जहां समंदर में बिना कंपास के चल रहा हो हवा जहां ले जाए वहां चला जाता है क्या वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच पाएगा शायद नहीं इंसान की जिंदगी भी वैसी ही है अगर सोच का एक क्लियर परपस ना हो तो जिंदगी हवाओं की मर्जी पर चलते चलते खत्म हो जाती है जेम्स एलन कहते हैं कि थॉ एक बंदा रोज सोचता है कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। लेकिन उसके पास कोई क्लियर गोल नहीं। रिजल्ट वो थोड़ी देर मेहनत करता है, थोड़ा देर कंफ्यूज होता है और फिर छोड़ देता है। दूसरी तरफ एक बंदा है जो कहता है मुझे अगले पांच साल में अपना बिजनेस खड़ा करना है और मैं रोज � Until thought is linked with purpose, there is no intelligent accomplishment. मतलब, जब तक सोच का एक मकसद ना हो, उससे कोई constructive result नहीं निकलता. Purpose इंसान को तीन चीज़े देता है. Direction, आपको पता होता है कि आपको कहां जाना है. Discipline, distractions के बावजूद आप अपने रास्ते पर टिके रहते हो. Resilience, जब मुश्किल आती है एक और मिसाल लो, एक student exams की तयारी कर रहा है, अगर उसका purpose सिर्फ pass हो जाना है, तो वो minimum effort करेगा, लेकिन अगर उसका purpose है knowledge gain करना और अपना future build करना, तो उसकी सोच और महना दोनों अलग level की होंगे। असल लेसन ये है कि purpose एक magnet की तरह होता है जो आपके thoughts को scattered होने से बचाता है। अगर आप अपने दिमाग को एक clear purpose दे दो तो आपके thoughts एक laser beam की तरह powerful बन जाते हैं जो जिन्दगी के obstacles को काट कर आपको मन्जिस तक ले जाते हैं। अगले chapter में हम देखेंगे calmness of mind यानि सुक